देवी भागवत आठवां स्कंध गंगा जी के अवतरण का वृत्तांत इसी प्रकार कुमुद पर्वत के ऊपर जो सतबल नाम से प्रसिद्ध वट का वृक्ष है उसकी शाखाओं से नीचे लटकते हुए बहुत से नद धरातल पर आए हैं कुमदगिरी के शिखर से ये नीचे गिरे हैं दूध दही घृत मधु गुड़ अन्न वस्त्र सैया आसन और आभरण आदि सभी वस्तुओं से ये परिपूर्ण है ये काम दुखा है अर्थात सभी अभीष्ट पदार्थ देने में इनकी पूर्ण योग्यता है ये नद इलावृत्त वर्ष से उत्तर भाग में होकर सब ओर की भूमि को प्लावित करते हैं इन्हीं के तट पर भगवती मीनाक्षी का मंदिर है देवता और दानव सभी इनकी उपासना करते हैं स्वर्गवासी देवताओं को फल प्रदान करने में तत्पर इन देवी के नाम इस प्रकार है नीलांबरा रौद्रमुखी नीला नीलाकयुता नाकिनी देवसंघा फलदा वरदा अतिमान्या अतिपूज्या मतमातंगणी मदनोन्मादिनी मानप्रिया मानप्रियारा मारवेगधधरा मारपूजिता मार्मादिनी मयूरवर शोभाढ़ और शिखवाहन गर्भम इन नामों से युक्त पदों द्वारा देवी की वंदना करनी चाहिए ये मीन लोचना भी कहलाती हैं परब्रह्म से संपर्क रखने वाली इन भगवती का जो जप एवं ध्यान करते हैं उन्हें सम्मान प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है नारद उपरयुक्त नदों का जल पीने से रग रग में चेतना आ जाती है इसे पीने वाले प्राणियों के पास कभी भी बुढ़ापे के चिन्ह नहीं आ सकते श्रम पसीना दुर्गंध युक्त होना जरा व्याधि मृत्यु एवं वात से से से मुख पर छा जाना तथा अनेक प्रकार की आपत्ति कोई भी विषम परिस्थिति सामने नहीं आ सकती। इस जल के प्रभाव से प्राणी आजीवन सुखी रह सकता है अब सुमेर गिर के अमांतर पर्वतों का वर्णन करूंगा इस सुमेर पर्वत को स्वर्ण मय पर्वत कहते हैं इससे पृथक बीस पर्वतों का वर्णन आता है ये पर्वत कर्णिका के समान है उन सब का मूल सुमेरु पर्वत है अन्य पर्वतों ने सुमेरु को चारों ओर से घेर रखा है उन बीस पर्वतों के नाम है शिणवत कुरंग कुरग कुसुम्भ विकंकत त्रिकूट शिशिर पतंग रुचक निषध क्षितिवास कपिल शंख वैदुर्य चारुधि हंस ऋषभ नाग कालंजर और नारद भगवान नारायण कहते हैं नारद सुमेरुगिर के पूर्व दो पर्वत हैं इनकी लंबाई अठारह हजार योजन और चौड़ाई दो हजार योजन है इन श्रेष्ठ पर्वतों के नाम हैं जठर और देवकूट दो पर्वत सुमेरुगिर के पश्चिम में है एक का नाम पवमान है और दूसरा पार यात्रा कहलाता है ये दोनों पर्वत जठर और देवकूट के समान ही लंबे चौड़े हैं सुमेरगिर के दक्षिण कैलाश और करवीर नाम से विख्यात दो पर्वत हैं इनका भी विस्तार पहले के समान ही है ऐसे ही सुमेर के उत्तर त्रिशंग और मकर नाम वाले दो पहाड़ हैं इन आठ सुप्रसिद्ध पर्वतों से सुमेरगिरि घिरा हुआ है सुमेरगिर को कांचनगिरि भी कहते हैं सूर्य के समान यह प्रकाशित होता रहता है इस सुमेरुरी के शिखर पर पद्म ब्रह्मा जी की पुरी है शिखर के ठीक मध्य भाग में इस पुरी की प्रतिष्ठा है इसका दीर्घ विस्तार दस हजार योजन है स्वर्ण में इस पुरी के चारों कोने बराबर है तत्व के पूर्ण ज्ञाता विद्वान एवं महात्मा पुरुष इसके विषय में कहते हैं कि इसी पुरी को लक्ष्य करके आठ लोकपालों की भिन्न भिन्न आठ पुरी और हैं ये प्रसिद्ध पुरियो भी स्वर्णमय है जिस दिशा में जिसे रहना चाहिए वैसे ही इसकी प्रतिष्ठा हुई है इनका रूप भी लोकपालों की योग्यता के अनुसार ही है इनकी लंबाई और चौड़ाई ढाई हजार योजन है यह यो सुमेरु पर नौ पुरियां हुई इनके नाम हैं मनोवती अमरावती तेजोवती सैयमणि कृष्णांगना श्रद्धावती गंधवती महोदया और यशोवती ब्रह्मा इंद्र अग्नि एवं यम आदि लोकपाल यथाक्रम इन पुरियों में विराजते हैं